आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के यार्मेस्कंध के दशम अध्याय में बने भगवान श्रीकृष्ण और उद्धवजी के बीच की बात, जहां पर उद्धवजी को उपदेश दे रहे हैं भगवान श्रीकृष्ण। उद्धवजी को बता रहे हैं कि जो भगवान का आश्रय ले लेता है, उसके कर्म कैसे होने चाहिए। और बिना भगवान का आश्रय लि� कुछ भी तो वो उसके फल में फंसता रहता है सुख दुख रूपी फल उसको हमेशा अपनी चपेट में लिए रहते हैं तो भगवान ने कहा आपने सुना कि निष्काम कर्म करना होगा निष्काम भाव से जागतिक कार्य करने होंगे क्योंकि जो भगवान में अनुरक्त होता है उसका भौतिक जगत मैं कुछ प्राप्त करने का मन नहीं रहता। वो सिर्फ भगवान रूपी सुख को पाना चाहता है, है ना? देखिए पिछले अध्यायों में दत्तात्रेजी ने कितनी सारी शिक्षाएं दी थी और इस अध्याय में उन शिक्षाओं पर कैसे पालन करना है, उसका उपाय भगवान बता रहे हैं। और ये सारे जो उपाय हैं, ये शास्त्रों मे� है ना लेकिन अगर कोई व्यक्ति विषय सुख का स्वरूप जान पाए कि ये जो विषय सुख है वास्तव में ये है क्या और ये किस प्रकार के हैं इसका स्वरूप अगर कोई समझ लेना तो निष्काम होना कठिन नहीं रहता विषय सुख की वासना जन्मती है प्राकृतिक इंद्रियों में यानी ये जो हमारी जड़ इंद्रियां हैं इन में और जड़ जो कर्म हम करते हैं, तो उसका फल भी याद रखें, जड़ ही मिलेगा। कभी भी अप्राकृत सुंदर फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो विषय सुख पाना चाहेंगे, तो दुख भी आएंगे। तो इंद्रियों के परिचालना के कारण इंद्रियां हमें ठेलती हैं, इसलिए हम सोचते हैं, चलो भाई, हम अपने लिए सुख बटोरें, क्यों ना एक सुं कोठी बनाए, लेकिन देववश ऐसा भी हो जाता है कई बार हमने सुना है, देखा है कि हम चाहे ना चाहे पर वहाँ आग लग गई तो वो भस्मसाध हो गया। इसके बाद कोई सोचता है चलो हमारा संसार अच्छा रहेगा कल्याण कामना से कोई बच्चे वगैरह पैदा करता है, लेकिन कई बार ये भी देखते हैं कि बच्चा जो है वो � काल के मुंह में चला गया। ये भी देखने में आता है। ऐसा नहीं है कि कोई नई बात कह दी, है ना? तो जो कुछ भी इंद्रिय कार्य होता है, उसका अनुकूल फल मिले या आवश्यक नहीं है, विपरीत फल मिल सकता है। और जो इंसान यथार्थ ज्ञान से इस बात को समझ लेता है, इस विशेष सुख की शौण भंगुरता को अन पर ये याद रखना होगा कि ये कोई एक दिन में नहीं होती पैदा निष्कामता जो पैदा होती है वो धीरे-धीरे होती है बार-बार इन दोषों का दर्शन करना पड़ता है बार-बार देखना पड़ता है कि ये जो विषय सुख है, ये तो असार हैं इनमें कुछ नहीं रखा है है ना फिर थोड़ा सा अनास्था आती है विषय सु बार-बार जब वो विफल होता है तब उसे समझ आता है कि मैं बेकार जगह प्रयास कर रहा था, है ना? तब उसे ये समझ आता है कि ये जो साधारण इंद्रियों के अनुभवों में आने वाले जो मंगल अमंगल, शुभ अशुभ, व्यवहारिक फल हैं, जब ये विनाशशील हैं, तो इनको पाया या नहीं पाया सब बराबर है। इनको पाने के लिए इतनी नित्यानंदमय यानी जो हमेशा आनंद प्रदान करते हैं ऐसे पारमार्थिक फल ऐसे आध्यात्मिक फल असाधारण इंद्रियों से ही पाए जाते हैं अप्राकृतिक इंद्रियों से ही मिलता है भजन से ही मिलता है और वो कभी नाश भी नहीं होता हम तब इंसान उसको पाने की चेष्टा करता है है ना क्योंकि ये जो व्यावहारिक फल हैं ये जो दुनियावी फल हैं सुख और दुख ये कई प्रकार के होते हैं और स्वप्न में हमने अगर कुछ बनाया या इकट्ठा किया तो उसी तरह से ये काल्पनिक होते हैं सपने की तरह काल्पनिक जैसे सपना काल्पनिक है चाहे महाराजा ही क्यों ना बन जाए वैसे ही ये सारा कुछ जो भी तामझाम हम इकट्ठा करते हैं मृत्यु से प अपने मनोरथ को विफल देखकर मनुष्य के अंदर भगवान के प्रति एक भाव जागृत होता है वो उनका आश्रय लेना चाहता है और फिर उनका आश्रय लेकर के श्री गुरुदेव का आश्रय लेकर वो भजन करता है और भगवान के रूप गुण लीला आदि का स्मरण करते हुए पूरी तरह उनमें तन्मय होने लगता है और धीरे-धीरे धीरे-ध धीरे धीरे इन श्लोकों में कहा मद आश्रय यानी एकमात्र अगर मेरा आश्रय लोगे तभी निष्काम हो पाओगे है ना गीता में भगवान ने अर्जुन के प्रति ये बात कही है श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेहि कुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्तः च बुद्धयो अव्यवसाइना कि देखो अर्जुन जो इस मार्ग पर चलते हैं, यानी जो मेरा आशय लेकर के मुझे पाना चाहते हैं, वो अपने लक्ष्य में दृढ़ रहते हैं, उनका प्रयोजन वो एक रहता है, लक्ष्य एक रहता है, है ना व्यवसायित का बुद्धि होती है कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है, लेकिन जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, जो दुनियावी स सुख प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक साधन ढूंढने लगते हैं और इस तरह से इंद्रत्रुप्ति के एक कार्यक्रम से दूसरे में वो कूदते रहते हैं भूल जाते हैं कूदते हुए कि सारी बहुत एक वस्तु में जिन्हें पाने के लिए मैं इतनी चेष्टा कर रहा हूँ ये नष्ट है और काल में ये लुप्त हो जाएंगी इस � और ऐसी दूषित बुद्धि कभी भी किसी को उसके जीवन के असली लक्ष्य तक नहीं ले जा सकती है इसीलिए आपको याद होगा भगवान ने कहा था कि मनुष्य को एक ऐसे गुरुदेव की शरणागति लेनी होगी जो गुरुदेव मुझे जानते हैं है ना तो भगवान ने यह बात हम सबके लिए कही मद भिक्ष्यम् गुरुम शांत मुपासित मदात्मकम् मद जो मुझे जानते हैं मुझे का मतलब मेरे साकार स्वरूप को जानते हैं क्योंकि हाँ भगवान अपने बारे में बात कर रहे हैं मद मुझे जो जानते हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे निराकार स्वरूप को जानते हैं वो कह रहे मद भिक्ष्यम् क्योंकि जिसने भगवान को जान लिया, फिर जानने योग्य उसके लिए कहां कुछ रहा? वो अविद्या और विद्या दोनों के प्रवाह से बाहर निकल आता है। देखिए जो विद्या है वो अविद्या को दूर करती है ठीक है लेकिन विद्या अगर बहुत अधिक हो जाए या हम बहुत अधिक विद्या युक्त हो जाएं, जो कि भगवद लेकिन तो भी अगर उसमें भी कोई बहुत प्रवीण हो जाए समस्त शास्त्र जान ले समस्त श्लोक जान ले तब भी वो कुछ खास हासिल नहीं कर सकता है लेकिन जो भगवान के स्वरूप को जान ले जिसे भगवान से प्रेम हो जाए वही होता है शान मदआत्मगम भगवान से एकात्म हो जाता है वो उनके भावों से एकात्मता रखता है ऐसा व्यक्ति ही है गुरु कहलाने लायक। हमने ये बात सुनी और आज उद्धव जी को और कुछ भी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्णा। भगवान कह रहे हैं जाया पत्य ग्रिहक शेत्र स्वजन द्रविनाद इशु उदासीना समंपश्यन सर्वेश वर्थ मिवात देहादात्मिक क्षितास्वद्रिक यथा अग्निर दारुणो दाहयाद दाह को अन्य प्रकाशकः बहुत सुंदर बात भगवान यहाँ पर हम सबको बता रहे हैं उद्धव जी के माध्यम से भगवान कह रहे हैं कि देखो उद्धव जो गुरुदेव के जो सेवक हैं जो भक्त हैं, या जो अपने जीवन में असली उद्देश्य को देखना चाहते हैं, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? तो उन्होंने कहा जाया पत्या, ग्रीहक क्षेत्र स्वजन द्रविणादिशों। यानी मनुष्य को सभी परिस्थितियों में अपने जीवन के असली उद्देश्य को देखना चाहिए और वो असली उद्देश्य है भगवत अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर, अपनी भूमि, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र और अपनी संपत्ति इत्यादि से विरक्त रहना चाहिए। हम अगर गौर करें, तो श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने अनेक जगह इस विरक्ति का संदेश दिया है, है ना? और अभी दत्तात्रेय जी के मुख से भी भगवान ने विरक्त चाहे वो प्रहलाद जी बोल रहे हों, चाहे वो ध्रुव जी बोल रहे हों, चाहे कोई भगवान की स्तुति कर रहा है, तब बोल रहा है। हर जगह एक बात देखने में आती है, और वो ये कि जिसके लिए मनुष्य सबसे ज्यादा भाग-दौड़ करता है, वो है उसकी पत्नी या पति, संतान, घरवार, है ना? उनके प्रति विरक्ति का सं क्योंकि इनके प्रति जो आसक्ति है वो कभी भी हमें आध्यात्मिक मार्ग की ओर नहीं जाने देती, है ना? तो भगवान का जो भक्त होता है वो ये सोचता है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, भूमि, मित्र, जो कुछ भी है, वो भगवान की सेवा के लिए है, उनकी सेवा में लगाने के लिए ये सब है, है ना? वो कभी भी अपने उनकी इंद्र के लिए एकदम उन्मत्तता से प्रबंध नहीं करता कि यहाँ वहाँ भागूं यह जुटाऊं वो जुटाऊं पूरी जिंदगी इसी में खर्च कर दूं ऐसा नहीं करता और ना वो यह सोचता है कि मैं अपनी पत्नी का या अपने बच्चों का स्वामी हूं वो यह भी नहीं सोचता है ना वो यह सोचता है कि मेरे मित्र या जो समाज तो इस तरह ना वो किसी से द्वेष रखता, ना किसी से प्रेम रखता, पर हाँ, एक जगह उसका बहुत आवेश रहता है और वो होता है आत्मसाक्षात्कार की प्राप्ति करना, यानी मैं कौन हूँ? और मेरा असलियत में कौन है? असलियत में भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। बस इस बात को समझने के लिए, जानने के लिए वो पूरा स्वामित्व के झूठे ज्ञान से बिल्कुल मुक्त रहता है कि मैं इसका स्वामी हूँ या उसका स्वामी हूँ। वो हमेशा खुद को भगवान का दास समझता है और जो भी उसके पास है वो भगवान की अमानत समझता है। हुँ? पूरा प्रयास करता है कि भगवान का ज्ञान उसे प्राप्त हो, वो जान पाए। झूठे हंकार से खुद को दूर रखन वो आसक्त रहता है क्योंकि वहीं से उसे भगवत विद्या भगवत ज्ञान प्राप्त होता है तो भगवान ने जब कहा विलक्षणः स्थूल सूक्ष्म इस श्लोक में तो भगवान ने कहा देखो जिस तरह जलने और प्रकाश करने वाली अग्नि उस लकड़ी से अलग होती है जो प्रकाश देने के लिए जलाई जाती है उसी तरह शरीर के भीतर जिसे चेतना से प्रकाशित करना पड़ता है। इस तरह आत्मा और शरीर में भिन्न-भिन्न गुण होते हैं और वे अलग-अलग हैं। तो इंसान को अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्या ना? क्योंकि इसे ही मोह कहते हैं। तो भगवान जो हैं यहां बता रहे हैं कि देखो, खुद को अच्छी तरह से टटोलना होगा, देखन कि भगवान ही जीव को चेतना प्रदान करते हैं और भगवान की शक्ति से हम युक्त हैं इसीलिए हम भगवान की तरफ बढ़ना भी चाहते हैं है ना देखो सूर्य जैसे प्रकाशित होता है और सोने चांदी जो है वो सूर्य की तरह प्रकाशित नहीं होते लेकिन सूर्य की प्रकाश में किरणों को वो परावर्तित करते हैं पर प्रकाश क इसी प्रकार से जो भगवान है, वो है मालिक वो है सूर्य की तरह और हम जो चमकते हैं आत्मा के तौर पर वो भगवान की शक्ति के कारण चमकते हैं भगवान की दया के कारण चमकते हैं है ना तो जैसे जलने और प्रकाश करने वाली अग्नि उस काठ से भिन्न होती है जिसे प्रकाश पाने के लिए जलाया जाता है ऐसे ही जो वो अपने शरीर से अलग होता है क्योंकि वो जीवात्मा है, वो देह नहीं है, है ना? तो जिस तरह से अगर कोई इंसान ये सोचे कि आग और लकड़ी एक है, तो ये गलत सोच है। इसी प्रकार से आत्मा और शरीर के बीच में जो संबंध है, उसमें हमें ये जानना होगा कि आत्मा हमेशा शरीर से अलग है। जो ये बात समझ